जिसमें तुलसी के बीज पड़ते हैं तुलसी वैसे ही 800 बीमारियों को भगाने की ताकत रखती है तो उसको विधि करके रसायन गोलियां बनिए, दो गोली रोज चूसे तो शरीर में मरी हुई कोशिकाएं सक्रिय होती है जैसे पेनकिलर से कई कोशिकाएं मर जाती है कई बेहोश हो जाती ऐसे और भी कई कारणों से तो जो मरी हुई कोशिकाएँ ठीक हो जाती और नई कोशिकाएँ बलवान होती बुढ़ापा दूर रहता सप्त धातु बनते वीरनाश की बीमारी सपन दोष की बीमारी और भी कई फायदे होते होंगे यहाँ झाड़ी में एक साधु रहे उनकी हालत बहुत गंभीर थी बिहार में थे दूसरे साधु ने बताया कि होमोग्लोबिन कम हो गया कुछ भी खाते हैं तो दस्त हो जाते हैं आम गिरता मैं क्या जाओ कुछ थोड़ा सा खर्ची दे दे उसको ले आऊँ लाए मैंने चार गोली दे दिया मैं क्या दो दिन लगेंगे आने में दो गोली रोज फिर दो दिन हुए और चार गोली गोल मिला के आठ गोली उनके पेट में गई अभी चलते फिरते सारी बीमारियां मानो अब खाली होमोग्लोबिन डेवलप हो रहा है तो ऐसी फार्मूला किसी फार्मेसी के पास हो तो करोड़ों रुपए कमाए किसी को बच्चे पैदा होने वाले हैं अथवा नहीं होते तो उसमें भी काम आएगी और बच्चे पैदा हुए तो उन बच्चों को आधी आधी गोली चूसा दिया करें तो बच्चे भी हो न में दबंग बीमारी जल्दी पकड़ेगी नहीं रोग प्रतिकारक शक्ति उसमें तुम्हें एक डब्बी ले जाना या तो मैं दे दूंगा हुँ? हुँ। उसमें क्या है खाली दो गोली चूसना है सुबह दो घंटे तक दूध नहीं पीना बस और कुछ नहीं वो तो सुबह छह बजे चूस ले आठ बजे पी लो दूध क्या है कई लोग तो पीते भी नहीं दूध तो अंदर काम करे और, और कुछ भी खा पी सकते आज भी मैंने वो खाई है इतना सारा इधर कार्यक्रम का परिश्रम आज भी कई घंटे बैठा था इधर आपको कैसा लगता है पहले से दुर्बल हूं क्या वापिस पढ़ो तुम ओम गुरु नमः, ओम गम गणपत नमः, ओम श्री सरस्वते नमः। वशिष्ठ जी बोले हे राम जिनको दुख सुख चलाते हैं जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं और राग द्वेष के अधीन रहते हैं उनको नष्ट होए जानो आ, ये भी एक गाली है जो राग और द्वेष के अधीन है उनको तुम मरे हुए समझो नष्ट हुए जानो प्रशंसा में खुशी होए। और कोई टाइट करे तो दुख हो तो तुम मरे हुए हो निंदा स्तुति सम कर देखो तथा मान अपमान हर्ष शोक झांके नहीं बैरी मित समान कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहीं हर्ष से शोक से काम से क्रोध से लोभ से निंदा से स्तुति से परमपद परे है पार है उस परम पद में जाने वाला विचलित नहीं होना चाहिए यथालाभ असंतुष्ट हो मान मिला तो वाह वाह अपमान मिला तो वाह मिला के साथों से देख कौन रहा है दुश्मन की तो दुआ भी खतरा करती है और गुरु की गालियां भी मौजूद देती अब इसको बोल रहा हूं बैल तो हंस रहा है दस साल का बैल पंद्रह साल की गाय पचास साल चालीस साल की गाय जो आत्मा साक्षात्कार नहीं करते हो, तो बैल ही हैं और गाये हैं और क्या है खुश हो रहे हैं गुरु जी कह रहे हैं अपना मान रहे हैं जगा रहे हैं फंसने से उठा रहे हैं बैल बैल इसलिए कह रहे हैं कि हम तो बैल न रहे ज्ञान पालें श्री कृष्ण ने 108 गालियां दी नरा आसुरम मावम आशिता एक सौ आठ गालियाँ दी वो कृपा करके दिया गीता में बुरा नहीं मानना चाहिए भगवान और गुरु का कुछ भी व्यवहार बुरा नहीं मानना चाहिए डांट है मार है मेरे को तो गुरु जी की डांट याद आती है तीन बार ऐसी बढ़िया डांट है कि उसको देख याद सत्संग में कई बार मैंने आवृत्ति की है गुरु जी ने ऐसा डांट और उसकी नकल करता हूँ तो अभी भी आप चौंक जाते हैं मुझे मजा आता है गुरु जी की डांट को याद करके भी रस आता है वापस में